वैष्णव सदाचार पुस्तक की पढ़ाई जारी रखते हैं ये एक और ऐसे है सदाचार सदाचार का महत्व और उसका अर्थ इस विषय के बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था आज उसको आगे पढ़ेंगे परम पूज्य गुरु महाराज के द्वारा ओम अज्ञान सिमरान ज्ञानांजन शलाक चक्षुर्लितम कस्मै श्री गुराव श्रीचैतन्यमनों यूतले स्वयं रूप कदम ददांतिक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवांश्रजा सह गण रघुनाथ न्यूतम तम सजीव साद सवधूतम पिजन सही तम कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सहगण ललिता श्री विशाखानीतांशक्य प्रभुनंदीअदत गदाधर श्रीवासिगौरभक्तंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे नाम हरे नाम नाम राम हरे हरे तो हमने देखा कि संस्कृत भाषा में सदाचार को सामान्य रूप से आचार शब्द प्रचलित है और वह आचार के आगे जो भी अलग अलग चीज लगाते हैं अलग अलग शब्द तो उससे उसके अलग अलग अर्थ बनते हैं शिष्टाचार अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार असदाचार धर्माचार दुराचार कदाचार सदाचारी धर्माचारी धर्माचार्य सब चीज ने इन सबके और से देखे कल इसमें केवल एक त्रुटि थी कदाचार और अत्याचार ये दोनों के अर्थ को जो जानना था जो संस्कृत के माध्यम से जनवाने का प्रयास किया था हमने क्योंकि तो शास्त्रों में तो ये शब्दों उपयोग नहीं होते थे कल मैंने ऐसा बताया था कि अत्याचार कभी कभी होता है और कदाचार नशा होता है कदाचार उसको कहते हैं जो कभी-कभार होता है अत्याचार जो हमेशा गलत आचार करता है या आचार को अतिक्रमण करता है आचारों का अत्याचार मतलब अतिक्रमतम आचार आचार को आचार की जो सीमाए है उसको लांगना उसको अत्याचार कहते हैं और कदाचार अत्याचार काफी बार होता है सिर्फ कदाचार कभी कभी होता है लेकिन उसका उल्टा है कदाचार मतलब कभी कभी आचरण करते हैं कदा कदा आचार कदा मतलब कभी-कभी कभी-कभी हैचारण -कभी के अंदर आ जाते हैं बाकी आचरण के बाहर ही रहते हैं और अत्याचार मतलब सामान्य रूप से सा आचरण का पालन कर रहे हैं लेकिन कभी कभी वो बाउंड्री उल्लंघन कर देते हैं उसका मर्यादा का तो वो अत्याचार होता है आगे सत मीन्स दैट विच इज इटरनल प्रॉपर और ट्रू सत का अर्थ है वो जो नित्य है सही है और प्रॉपर एंड ट्रू उपयुक्त और उप्यूप सही है प्रॉपर मतलब ठीक है बरोबर है हिंदी में दोनों को सही कहते हैं सत्य है सही है और नित्य है सत ऑल्सो मीन्स डिवोट और साधु सत का अर्थ एक अर्थ है भक्त या साधु साधु को भी सत्य आचार मीन कंडक्ट और बिहेवियर आचार मतलब आचरण इंग्लिश में लिखना पड़ता है हिंदी वालों मीन्स प्रॉपर बिहेवियर तो इसलिए सदाचार का अर्थ है सही आचरण या तो कंडक्ट ऑफ साधु साइंटली पर्सन या तो जो साधु लोग हैं उनका आचरण उसको भी सदाचार कहते हैं तो सदाचार के दो अर्थ एक सही आचरण और दूसरा जो साधु लोगों का आचरण है उसको भी सदाचार कहते हैं क्योंकि सत शब्दकार सही भी होता है सत शब्दकार साधु भी होता है और आचार मतलब आचार सत आचार साधुओं का आचार सत आचार सही आचार सदाचार डिफाइंड इन द हरिभक्ति विलास इज द बिहेवियर ऑफ अ साधु तो हरिभक्ति विलास में सदाचार को साधु के आचरण की तरह बताया है और साधु का अर्थ है साधु को साख्या ऐसे भी की जा सकती है कि वे वह जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है उसको साधु कहते क्योंकि साधु शब्द भी सा... सिद्धि से आता है जो सिद्धि दिलवाए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है उसको साधु कहते हैं कुछ साधन करना है कुछ सिद्ध करना है तो उसके लिए साधन करते हैं तो है सब तो हरिभक्तिलास में बताते हैं साधव क्षीण दोस्त साधुवाचक आचरण यस्तु सदाचार उचित यह विष्णुपुराण का श्लोक है जो हरिभक्तिलास तीय में चतुर्थ श्लोक की तरह बताया है तो श्लोक एडिशन साधव क्षीण दो सातु साधु लोग हैं वो दोष उनके क्षीण हो गए हैं वो साधु है जिनके दोष नहीं है दोषों से जो मुक्त है वो क्षीण दोषास्तु साधु सत शब्द साधु वाचक और जो शत, सत सत शब्द है वो साधु का वाचक है साधु को है, उसको दिफर करता है उसको इंगित करता है सत शब्द तेषा आचरण यस्तु उन लोगों का जो आचरण है वह सदाचार सउच्य उसको सदाचार विष्णुपुर का श्लोक तो है जो हरिभक्तिलास तीन बारह में बिहेवियर इन शास्त्र विधि सदाचार का एक और अर्थ है ऐसा आचरण जो शास्त्र विधि के अनुसार है रिभक्त विलास में हरिभक्त विलास तीन उन्नीस शास्त्रविधि क्या हरिभक्त विलास में तीसरा अध्याय में शुरुआत में सबसे ज्यादा तो है उसमें श्लोक ही है इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ धर्म इन द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिद्धांत तो ये धर्म का व्यावहारिक प्रदर्शन है और सिद्धांत का भी व्यवहारिक प्रकटीकरण है धर्म क्या है उसके बारे में पूरा अध्याय धर्म धर्म का क्या है? है तो जो धर्म है उसका व्यवहारिक आयाम है सदाचार और सिद्धांत का भी व्यावहारिक प्रकटिकरण है सदाचार सिद्धांत अर्थात धर्म धर्म है सिद्धांत है वो हम जो ये जो संबंध ज्ञान है उसको सिद्धांत कहते हैं संबंध प्रयोजन का जो ज्ञान है उसको सिद्धांत कहते हैं हम कौन है भगवान कौन है हमारा संबंध क्या है ये सब जो है उसको सिद्धांत कहते हैं और प्राचार्य अलग है वो सब आएगा धर्म क्या है पहले तो वो व्याख्या आएगी धर्म का व्यावहारिक जो आ, आयाम है वो सदाचार है प्रैक्टिकली आयाम मतलब डायमेंशन आयाम मतलब डायमेंशन नहीं होता है लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन को आयाम बोल दिया. लेकिन ठीक है तो मतलब ऐसा समझिए ना कि व्यवहारिक रूप में जो उसको लागू करते हैं व्यवहारिक पहलू है जो धर्म का वो सदाचार है धर्म तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है धर्म है जो वो भगवान स्वयं है और उनसे कैसे सब कुछ धर्म है तो व्यवहारिक जीवन में जो आचरण होता है वो उसके अनुसार जब होता है तो उसको सदाचार करते इसलिए उसका व्यवहारिक आयाम है वो जब धर्म काम लेंगे आगे जाके तब उसकी चर्चा विस्तार में कर सकते हैं क्योंकि धर्म क्या है पहले समझ में आएगा तो व्यावहारिकली क्या है वो समझ में आता है सदाचार आएगा इसमें मुख्य रूप से विधि निषेध रूपी इन इट्स हाईएस्ट सेंस सदाचार इज देंसिक आत्मा इन द प्योर स्टेट एंड इज दर्व इन द एक्टेड बिहेवियर ऑफ दो सत In whom all divine qualities are naturally manifest. The highest sense. What to say? What to say? The highest. The highest sense. Ragadistiyah. Uchitam disti shadi dekhenge. Uchitam disti konsa? Adhyakmin disti konsa? तो सदाचार जो है वो आत्मा का उसमें बोला हम संस्कृत शब्द था क्या था आंतरिक नहीं था हमने संस्कृत में में मैंने ही बोला ना आपको इंटरनशिप वो क्या था वो शब्द क्या था आंतरिक आंतरिक था आंतरिक नहीं था आंतरिक नहीं था अंतरंग अंतरंग तो अंतरंग अंतरंग आंतरिक जीवा तो आत्मा का आंतरिक जो आचरण है आंतरिक आचरण मतलब यहाँ पे उस, उसके बंधन स्वाभाविक जो आचरण है आत्मा का इस तरह से को स्वाभाविक कहते यहाँ पे तो उसका जो स्वाभाविक आचरण जो है आत्मा का उसको सदाचार कहते हैं वो सदाचार है। कैसे कैसी आत्मा का जो शुद्ध स्तर पे है शुद्ध स्तर पे जो आत्मा है उसका जो स्वाभाविक आचरण है उसको सदाचार कहते हैं और इसलिए जो महान महान महान लोग हैं जो पूरी तरह से सत्य में स्थित है उन लोगों के आचरण में सदाचार दिखता है ऐसे लोगों के ऐसे लोगों में हर प्रकार के दैवी गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट रहते हैं ऐसे सत्य लोगों के लेकिन जो नवोदित भक्त हैं सब तो उनके लिए सदाचार तो बाहर से उसको आ, लागू करना होगा सब अलग अलग प्रकार के नियम लगा करके जो गुरु साधु और शास्त्र से प्राप्त होते आचरण में सदाचार नहीं होगा दुराचारी होगा तो इसलिए लगाना पड़ता है तो यह प्रारंभिक भक्त के लिए है जो लोग दीक्षित हो गए उनके लिए नहीं है नहीं तो ऐसा नहीं है हम सब प्रारंभिक ही है जब तक की हम पूरी तरह से सत्य में स्थित नहीं होते तब तक तो हम प्रारंभिक माने जाएंगे कहने का तात्पर्य प्रारंभिक भक्त या प्रारंभिक भक्त नहीं नहीं है यहाँ पे यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूरी तरह से सत्य में स्थित है शुद्ध है उनके आचरण में स्वाभाविक रूप से सदाचार आता है तो जो इनका स्वाभाविक रूप से आचरण में सदाचार नहीं आता है उनको सदाचार थोपना पड़ेगा मतलब सदाचार का पालन करना ही है यहाँ तो स्वाभाविक ग्रुप से है यहाँ तो थोपना पड़े थोपना पड़े मतलब इम्पोज मतलब थोपना बाहर से नियम बना करके उस के ऊपर लागू करना पड़ता है कम्युनिटी रूल्स कम्युनिटी रूल्स धर्म धर्म अच्छा शब्द है धर्म hmm. धर्म सदाचार के नियम विधि निषेध ऐसे कम्युनिटी <laughs> रूल्स so, आते हैं तो कॉरपोरेट तो ही याद आती है तो ये अभी नियम बनाया, रहे, वो नियम बनाया कोई व्यक्ति दिखता है ये नियम बना रहा है लेकिन ये कोई नियम बनाए नहीं गए ये पहले से है और आध्यात्मिक जगत में सब अपने आप पालन करते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर लागू करना पड़ेगा इतना अंतर है शास्त्र की जो तो, क्या बोलते हैं शास्त्र के जो तो शब्द उसको पकड़ के रखे तो सही भावना प्राप्त हुई विधि निषेध तो नियोफाइट डिवोटी परफॉर्मिंग साधना भक्ति अभी साधन भक्ति में जो है वो नियो फाइट है तो जो to so जो एक नवोदित भक्त है जो साधन भक्ति का पालन कर रहा है उसको ये सब जो नियम है विधि निषेध उसको जानना और उसका अभ्यास करना ही पड़ेगा आध्यात्मिक जो गति है उसको प्राप्त करने के लिए एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस सदाचार। साधु के पास अपेक्षा की जाती है कि सदाचार का सदाचार का पालन करे। इंडीड वन हु डज नॉट प्रैक्टिस साधु वास्तव में जो सदाचार का पालन नहीं कर रहा है उसको तो साधु कह ही नहीं सकते कहते हैं प्रभुपात का उदाहरण है असाधु अंटली पर्सन Must be saintly in the behavior. Sadhu was sada chara. Unless one adheres to the standard behavior, one's position as a sadhu, a saintly person, is not complete. Therefore, a Vaishnava, a sadhu, must completely adhere to the standard standard of behavior. So, sadhu, a sadhu, behavior uh, must be saintly. Sadhu was sada chara. जब तक वो व्यवहार के जो नियत मानदंड है उसको पालन नहीं करता है उसको दृढ़ता से पालन नहीं करता है तब तक उसकी साधु की तरह जो स्थिति है वो पूरी नहीं है वो सम्यक नहीं है उसकी स्थिति इसलिए एक वैष्णव को एक साधु को सदाचार के जो या व्यवहार के जो मानदंड है जो नियम है जो नियत नियम है व्यवहार के उसको अच्छी तरह से चिपक के रहना चाहिए उसको अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन करना चाहिए इस्लोक उपास का उत्तर है कहाँ से ग्यारह ग्यारह भागवतम सात सात तीस से इकतीस तात्पर्य आगे तो साधु की तरह स्वीकार किया जाता है यदि वो वेदिक विधि निषेधों को दृढ़ता से पालन करता है उसको स्वीकार करता है उसका दृढ़ता से पालन करता है धर्मों के नियमों को से स्वीकार करता है जो कि पारंपरिक जो मायावादी है वो लोग करते हैं उसको सही से आ, उनकी समझ कुछ विचित्र है इसके विषय में लेकिन वो करते हैं तो उनको भी साधु मानते है हाव एवर अल साधु इन द मोस्ट कम्प्लीट सेंस ऑफ दर्म मस्ट मीन अ डिवोटी इन इज कॉमेंट्री टू भगवद गीता फोर एट परित्राणाय साधु नाम wherein he elaborately explains the term sadhu to to mean a topmost one one who has, one who has has great attachment for Bhagawan is fully self-controlled, adheres and so तो so, एक मायावादी को भी साधु की तरह स्वीकार किया जाता है लेकिन पूरी तरह से जो साधु शब्द का अर्थ यदि करें तो उसका अर्थ एक भक्त होता है जैसा कि श्री रामानंदाचार्य अपनी भगवत गीता चार आठ परिप्राणाय साधु नाम श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि जहां पे वे विस्तार में समझाते हैं कि साधु शब्द का अर्थ है परम वैष्णव परम वैष्णव जिनको भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति है और जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और जो शास्त्रों के विधि को बहुत ही दृढ़ता से कठोरता से पालन करता है और इस प्रकार से अलग अलग गुण बताते हैं <laughs> Lord Krishna's statement in Bhagavad Gita 9:30 that even if a devotee sometimes स्टेटमेंट इन भगवद गीता नाइन थर्टीज he should be considered a sadhu is to be understood in the context of his following statement. 931 that he a sincere devotee even if temporarily apparently fallen quickly becomes righteous or in other words fixed on the platform of sadachar to bhi koi kahega ki aap bole sadhu hai to usko sadachar palan karna chahiye lekin bhagwan shri krishna ulta bolte hain ki wo durachari hai to bhi usko sadhu bolna chahiye yadi mera bhakt hai tapna bhi bola ki vaisnav ko sadachari hona chahiye par bhagwan to ye keh rahe hain वैष्णव तो दुराचारी होता है या कोई दुराचारी है तो भी उसको साधु मानो वैष्णव तो साधु मानो तो गुरु महाराज उसका साधु रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए तो वो जो श्लोक है वो उसके बाद वाले श्लोक उसके बाद वाला जो श्लोक है उसको साथ में लेकर के समझना चाहिए कि वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाएगा जल्द ही वो सदाचार में स्थित हो जाएगा हम यज धर्मात्मा उसको ध्यान में रख करके ये श्लोक को समझना चाहिए ना कि साधु दुराचारी होता है लेकिन उसको दुराचारी भी यदि दिखता है तो उसको साधु समझो क्योंकि वो क्यों साधु बन जाएगा जल्दी तो सदाचारी बन जाएगा तो, तो तो इस श्लोक के प्रकाश में वो पहले वाला श्लोक समझना आवश्यक है अभी वो तो ठीक है मैं लिख लेता हूँ प्रश्न गुरु महाराज मुझे नहीं पता है वो एग्जेक्टली exactly कि जल्दी ही मतलब क्या भौद। है भगवान कह रहे क्षिप्रम भगवती धर्म आत्मा भगवान से गुरु महाराज से पूछते हैं लेकिन बात ये है कि उसमें वो दिखना प्रोपर तात्पर्य में लिख लिखता कि जल्दी हो जाते हैं मतलब उसमें दिखेगा बदलाव दिखेगा दुराचारी से स्रदाचारी की तरफ जाता दिखेगा ऐसा नहीं कि दुराचारी से दुराचारी बन गया हिप्पी टू हैप्पी बनेगा ऐसा नहीं कि हैप्पी है और फिर कृष्ण भवन ना करके हैप्पी बन गया दुराचार बनना नहीं घटना चाहिए सही? घट रहा है तो वो प्रगति की तरफ बढ़ रहा है तो दुर्गति की तरफ कई बार होता है भक्त भक्त बनने से पहले तो सदाचारी था और भक्त बनने के बाद सब लंबे बाल हो गए और सब प्रकार का नशा चालू कर दिया हैप्पी हैप्पी टू हो हो गया, तो वो हो गया, तो तो वो वो सदाचारी दिखाता है कि गलत दिशा में जा रहा है ये, उसे फिर नहीं ना इसीलिए तो क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा है इसीलिए तो क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा है कि दिशा दिशा दिशा सही होनी चाहिए नहीं उसी लाइफ में पूरा धर्मात्मा नहीं बने लेकिन दिशा तो होनी चाहिए ना उसके सब दुर्गुण जाने चाहिए नहीं तो कहा अभी वो तो जिस प्रकार से पालन करेंगे उस प्रकार से उतनी जल्दी होगा जरूरी नहीं कि सब लोग एक सेकंड में भी कोई पूरी तरह से धर्मात्मा बन के भगवत समझा सकता है और तो सकता है जन्म जन्म लग जाए जा लेकिन दिशा वही होनी चाहिए उल्टी दिशा नहीं, नहीं बाकी और डिटेल भगवान को पत्र लिखे गुरु महाराज पूछेंगे <clears throat> Dharma shastras warn that by dura chara a person becomes abominable and condemned, and all misfortunes such as disease, short life, and loss of bodily lustre befall him. Moreover, if people fail to learn how to act according to civilized standards, their hearts will remain uh, will remain contaminated by sinful desires, and they will never become inclined towards the Lord's devotional service. धर्मशास्त्र चेतावनी देते हैं कि दुराचार से व्यक्ति पापी बन जाता है और निंदित होता है और हर प्रकार के दुर्भाग्य जैसे कि बीमारी छोटा जीवन मतलब छोटा जीवन जीवन का छोटा हो जाना और आ, हो जाते है शरीर का निश्चेज होना इत्यादि सब उसके ऊपर आधमती है दुराचार के कारण तो ये धर्मशास्त्र का कि चेतावनी है इसके अलावा इसके अलावा भी यदि व्यक्ति ये सीखना ये नहीं सीखता है कि सभ्य व्यवहार किस प्रकार से किया जाए मतलब सदाचार के अनुसार किस प्रकार से व्यवहार किया जाए तो उनके जो हृदय है वो पापमय इच्छाओं से दूषित रहते और वो कभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता है या तो उसका झुकाव कभी भी भगवान की, भगवान की भक्ति की तरफ नहीं होता है Therefore, although simply by chanting the holy name of Lord Hari, devotees are free of sins and sufferings, still some devotees who are as eager as the Lord Himself in giving mercy, teach sadachara to the people of the world. ये ब्रह्मांड अमृत है। चौथा ब्रह्मांड अमृत दो तीन एक सौ इकत्तर. ये जो बड़ा की इसलिए जो इसलिए हालांकि केवल हरिनाम का श्रवन कीर्तन करने से भक्त सभी पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं फिर भी कुछ भक्त जो लोगों को कृपा देने के लिए भगवान के जितने ही उत्सुक हैं ऐसे भक्त लोगों को सिखाने के लिए सदाचार का पालन करते हैं। हैं। तो शुद्ध शुद्ध की बात हुई। है। तो लोगों को सिखाने के लिए भक्ति का ये सदाचार का सदाचार फिर भी पालन करते ऐसे भक्त जो भगवान के जितने ही उत्सुक है लोगों को कृपा देने के सदाचार में भी डिफाइंड एज द प्रेक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ धर्म इन डे टू डे लाइफ धर्म एंड संस्कृति सदाचार में भी डिफाइंड एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ धर्म इंडिया टूडे लाइफ तो सदाचार को की व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि ये धर्म का व्यवहारिक पहलू है व्यवहार क्या बोलें। लागू करना कार्यान्वित करना है रोजमर्रा के जीवन में दैनिक जीवन में लाइक दी धर्म एंड संस्कृति विथ विच इट इज सिम्बोलिकली रिलेटेड सदाचार इज बेसिक टू वैदिक कल्चर एंड मस्ट बी एडियर टू बाई ऑल में सोसाइटी तो धर्म धर्म की धर्म की तरह धर्म आगे डिफाइंड होगा तो धर्म और उसके साथ जो संस्कृति है जो भी धर्म से संबंधित है धर्मा, संस्कृति सदाचार ये सब अलग अलग शब्द है तीनों के ऊपर अलग अलग ऐसे है संस्कृति पर एक है धर्म के ऊपर एक है और सदाचार के ऊपर हम पड़ रहे हुआ है तो धर्म और संस्कृति की तरह सदाचार भी वेदिक संस्कृति जो है उसका एक अभिन्न अंग है वो बहुत ही आधारभूत अंग है वेदिक संस्कृति का और वेदिक समाज जो है उसके हर एक व्यक्ति के द्वारा इसको पालन करना होता है हर एक व्यक्ति जो वैदिक समाज में रहता है वो इस सदाचार को पालन उसको करना ही होता है उसको से के रहना ही होता है। नॉट विस्टैंडिंग दूज अमाउंट ऑफ यूजेज इज विदिकल्चर विथ वेरियंसिज अकोर्डिंग टू वर्ण आश्रम एंड जेंडर संप्रदाय एंड सोन मच ऑफ दॉमन टू मेनी और मोस्ट में थ्री थ्री हायर वर्ण तो ये बात सही है कि वैदिक संस्कृति में अलग अलग वर्ण आश्रम संप्रदाय लिंग इत्यादि को लेकर के बहुत सारी भिन्नताएं रहती है उसमें उसकी जो शिक्षाएं वो बहुत विभिन्न प्रकार से बहुत बड़ा एक संहिताएं बनाती है तो ये बात सही है किंतु इसके साथ साथ जो आ, सदाचार का जो सामान्य मानक है स्टैंडर्ड है जो है स्तर जो है सामान्य स्तर वो आ, मतलब सदाचार जो मोटे मोटे मोटे तौर का जो सबसे ज्यादा शिक्षा है जो सदाचार की जो स्थापित है आ, मतलब जो शास्त्र से आती है वो वर्णाश्रम समाज के ज्यादातर लोगों के लिए कॉमन है सामान्य सब लोग उसको पालन करते हैं ऐसी है और उसमें से भी विशेष करके तीन जो उच्च वर्ण है वो लोग उन सब में वो कॉमन है सब एक ही नियमों का पालन करते हैं तो इस विषय में गुरु महाराज कई बार प्रवचनों में बताए प्रवचन भी है इस विषय में गुरु महाराज के कि चाहे माह मायावादी हो कि वैष्णव हो श्री वैष्णव हो माधवा हो निबार्क हो गौड़ी वैष्णव कोई भी वैष्णव हो या मायावादी हो या शैव हो या शाक्त हो ये सब लोगों वर्णाश्रम के विषय में सब लोगों का एक ही मत है और एक ही तरह से पालन करते चीजें ज्यादातर सिद्धांत में भेद है संबंध प्रयोजन ज्ञान भेद है लेकिन इस जगत में समाज में कैसे रहना है क्या व्यवहार करना है किस प्रकार से डीलिंग करनी है ये सब विषय समान है तो उस तरह से यहाँ पे बोल पाते वर्णाक्षम आजकल जो बहुत टिका हुआ है भारत में वो मायावादियों के कारण टिका हुआ है विशेष रूप से विशे। वो लोग इसके पीछे बहुत लगते हैं धर्म धर्म धर्म जो कर रहे हैं ज्यादातर जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो मायावादी के कारण बचा है गुरु महाराज उसको सराहना करते हैं उस तरह मायावादी कैसे कभी सराहना नहीं करेंगे लेकिन ईश्वर में सराहना करते हैं कि वो क्योंकि धर्म धर्म करके लड़ रहे हैं तो अभी भी कुछ संस्कृति बची हुई है वैष्णव लोग इतना लड़े नहीं है धर्म के इसलिए सभी में अमान है यहाँ तक कि चांडाल जो वर्णाश्रम के बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये जो धर्म का विचार और सब प्रक्रियाएं और ये मेरा कर्तव्य है ये सब जो करते हैं ये सब वस्तु वो लोग भी पालन करते हैं इसलिए एक तरह से वो भी लोग धर्म पालन कर रहे हैं वो भी समान चीज़ गिने जाए इस तरह से नियमों में थोड़ा अंतर होगा इसलिए धर्म व्याध की भी कथा आती है महाभारत में अलग अलग संस्प्रदायडू प्रकार के वर्नाश्चार्ण। वर्नाश्चार्ण एक ही प्रकार का होता है क्योंकि दस प्रकार के ग्यारवा तो प्रकार भी निकलेगा वर्णाश्रम भगवान के द्वारा स्थापित है चातुर्वर्ण मया सिम गुणाकर्म भाग उसके विपरीत जो भी कुछ है वो जो आचार संहिता जो दी है उसके विपरीत जो भी कुछ है वो वर्णाश्रम नहीं कहा जा सकता और में में जो हम कल्चर करेंगे तो वो सब आएगा इसमें कि वो क्या है इसी को समझ में बैठे तो जो ने स्थापित किया वही वर्णाश्रम है कुछ लोग कहेंगे कुछ पार। कुछ लोग कहेंगे हम तमिलनाडु का कल्चर और नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग नहीं है वो सब आएगा रहा देखिए ये सब विषय चर्चा हुए है इसमें देशाचार बोलते हैं तो वो भी वर्णाश्रम धर्म का भाग है देशाचार लेकिन हर एक वस्तु में देशाचार नहीं होता है तो देशाचार को कब स्वीकार करना है कब देशाचार को स्वीकार नहीं करना है सब है। धर्म क्या? रहेगी महाभारत में कथा आती है धर्म व्याध की कोई उपदेश देते हैं, मैंने तो सुनी नहीं पूरी लेकिन बहुत फेमस है बच्चों ने तो सुनी होगी कितनी बार The importance of in in Vedic culture is demonstrated by the innumerable references to it in Vedic and Vaishnava literatures, including mentions in Shrimad Bhagavatam and इनबल रेफर टू sadachar इन वेदिक एंड वैश्विक Vedic सभ्यता में या Vedic संस्कृति में वो इस बात से दिखता है कि Vedic और वैष्णव शास्त्रों में इसके अनगिनत उद्धरण है सदाचार के लिए अनगिनत वाक्य है वैदिक शास्त्रों में वैष्णव शास्त्रों में और श्रीमद भागवतम में भी इसके लिए बहुत सारे वाक्य हैं और चैतन्य चरितमित भी है महाभारत भीष्मोर्टी नाइन पॉइंट वन फोर्टी नाइन्थ चैप्टर वन वर्स इन कनेक्शन विद विष्णु सहस्र नाम तो ये महाभारत में विष्णु सहस नाम जो विष्णु पर्व में आता है उसमें 137 सौ श्लोक है उसमें ऐसा बताया गया है सर्वागमान आचार प्रथम परिकल्पते आचार प्रभव धर्मो धर्म प्रभु रच्युता सर्व आगम आगमान आचार तो सबसे पहली चीज है कि सभी शास्त्रों में जो आचारों का वर्णन हुआ है आचरण का वर्णन हुआ है उसको पालन करना प्रथमम परिकल्प दे क्योंकि आचार प्रभ धर्मो धर्म जो है उसकी जड़ आचरण में है आचार में है और धर्म के जो प्रभु है या धर्म के ईश्वर जो है धर्म के जो प्रभु है वो ईश्वर है ये धर्म से प्रभु अच्युत अच्युत भगवान अच्युत धर्म के प्रभु है वो अच्युत जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं उसको मनुष्यों में स्थापित करने के लिए ये श्लोक में नहीं है ये कमेंट्री में है बलदेव विद्याभूषण की अच्युत नाम दिया है यहाँ पे उसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं जो स्वयं धर्मों का पालन करते हैं जगत में उसको स्थापित करते एक से समझी सकते अच्युत जो कभी च्युत नहीं होते धर्म से मतलब वो कभी चुटते नहीं है धर्म का पालन करने से भगवान स्वयं कहते हैं भगवदगीता में कि मेरे लिए तो कोई कार्य करने, करने के लिए नहीं है अब बोलते हैं कि हम वर्णाश्रम से कब परे हो जाएंगे वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं करना पड़े भगवान कहते परे मैं तो परे ही। मैं तो कभी अंदर आया ही नहीं तो भी मैं वर्णाश्रम के नियम का पालन करता हूँ तो श्लोक तो नगवदगीता नवे पार्थास्ती कर्तव्य त्रिशुलोके सुंचना ना वक्तव्यम वर्देव चर्मणी फिर नामे। नामे। वर्ते तीनों लोगों में मेरा तो कोई कार्य है ही नहीं लेकिन फिर भी यदि मैं नहीं करूंगा वर्णाशन का कार्य तो मैं इन लोगों को गलत दिशा में ले जाऊंगा इसलिए मैं कार्य करता हूं, नहीं तो मेरे कारण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी शंकर असुद्ध करता श्याम उपहन उपहन प्रजा तो इसलिए मैं करता हूं इसलिए तुम भी करो तो कभी चूकते नहीं है वर्णाशन का पालन कर इसलिए उनको का ऐसे। सदाचार अच्छु कहा एंड दस टू लीड अ प्योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिश तो सदाचार का मिनिमम को क्या बोले न्यूनतम न्यूनतम स्तर है सदाचार का पाप कार्यो में नहीं लगना ऐसे पाप कार्य जैसे नशा जुआ मांस खाना अनैतिक स्त्री संबंध झूठ बोलना चोरी करना हिंसा करना इत्यादि और इस इस तरह से एक शुद्ध जीवन जीना वैदिक शिक्षाओं के अनुसार ये कम से कम स्तर है सदाचार का सदाचार तो बहुत है लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ये सब को करना चाहिए साधव ये प्रभुपात कहते हैं साधव मीन सदाचार clean habits. महात्मा के फर्स्ट टेस्ट नो इलिस्ड सेक्स नो गैमिंग नो मीटिटिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन दिस इज कॉल्ड सदाचार क्लीन हैबिट्स प्रभुपात कह रहे हैं साधव मतलब सदाचार्य जिसके जो आदत है वो शुद्ध है एक महात्मा जो है वो पापी जीवन के चार सिद्धांतों को पालन नहीं कर सकता है ये पहला ये पहली परीक्षा है कोई अनैतिक स्त्री संबंध नहीं कोई जुआ नहीं कोई मांस भक्षण नहीं और कोई नशा नहीं इसको सदा करके साफ आदतें भी आदतेंगे ये है सोना। लेक्चर में एक लेक्चर में है 17 सितंबर उन्नीस के 1969। सिक्सटी नाइन सम एक्सेप्शन में भी अलाउड अंडर फर्टेन्स का सर्कमस्टेंसेज बट जनरली नेवर फॉर ब्राह्मण Who are hence of तो कभी कभी कुछ अपवाद दिए जा सकते हैं कुछ ऐसे स्थितियों इसलिए ब्राह्मणों को सदाचार के आदर्श माना जाता है जो लोग इस शुद्ध आदतों तो आ वाले जीवन के मानदंडों को पालन नहीं करते हैं। उनसे भगवत साक्षात्कार कोसों दूर रहता है इफ वन अभी uh, प्रभुपात कहते हैं इफ वन इज अ प्रोस्टिट्यूट हंटर ड्रंकर्ड मीट इटर गैमलर ही इज नॉट इवन अ जेंटलमैन वॉट टू स्पीक ऑफ बिकमिंग अ डिवोटियन फिलोसॉफर impossible those who are addicted to these bad habits in their hundreds and thousands of lives they will never be able to understand what is god the door is locked for them bhagavad ka uddaran 22 may 1976 pe pravachan se tha main kehta hu bhagavad कि यदि एक व्यक्ति वेश्यागामी है दारू पीने वाला है मांस खाने वाला है, जुआ खेलने वाला है तो वो एक सभ्य व्यक्ति भी नहीं है फिर भक्त तो और एक दार्शनिक बनने की तो, बात, होने की तो बात ही क्या उसको तो छोड़ो ही वो तो, तो संभव ही नहीं है उसके लिए संभव ही नहीं है जो इन सब गलत आदतों को इन सब गलत आदतों को, को लगाया हुआ है तो उनके सैकड़ो हजारों जीवन में भी वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता है उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है हम के के काम करते तो, हाँ, तो इसलिए रूपा ने उनको वो बंद करवाया ना उनका रोपान ने बंद करवाया ना वो काम बंद करवाएंगे वो बंद करेंगे तो बंद नहीं करेंगे तो कभी नहीं दरवाजा खुलेगा वो चलता रहा तो प्रभुपात भी कुछ नहीं कर सकता प्रभुपाद नो सब छुडवाया, ट्रिक करके अलग अलग प्रकार से। और प्रभुपाद नहीं कहते ये आत्मा परीक्षित महाराज भी कहते हैं दशम की शुरुआत में पशुघ्ना बिना पशुघ्नाथ निवृत्तर्श रूप गीय मना भव औषदात छोत्र मनोभिरा कह उत्तम श्लोक गुणानुवादातमानीर बिना पशुघ्नात जो पशुओं को तो मारने वाला है तो वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता है तो पशुओं को मानने वाला है, पशु मतलब स्वयं भी हो गया है उसमें। अभी दूसरा उदाहरण श्लोक सदाचार सदाचार का अर्थ है पापमय कृत्यो से मुक्ति जब तक व्यक्ति इन चार नियमों का पालन नहीं करता है तब तक वो इनसे मुक्त नहीं हो सकता है पापों से और जब तक वो पापों से मुक्त नहीं होता है तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता है 18 ये एक वार्तालाप में 12 दिसंबर 1970 तो ये दो उदाहरण देकर के गुरु महाराज ये समझा रहे हैं कि जो सबसे कम से कम जो स्तर है सदाचार का न्यूनतम वो है कि पापों पाप कार्य नहीं होना चाहिए पाप में नहीं लगने चाहिए अभी आगे कम से कम ये तो न्यूनतम स्तर है प्रैक्टिसिंग भक्ति विदाउट like सदाचार विनिव लाइक पोरिंग ऑइल ऑन फायर फ्रॉम एंड वॉटर फ्रॉम बट सदाचार विदाउट भक्ति इज सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्टरी तो भक्ति बिना सदाचार के भक्ति को पालन करना वो बहुत कारगर नहीं होगा इतना कारगर नहीं होगा बहुत ये उस तरह से कि अग्नि में एक हाथ से घी डाल रहे हो दूसरे हाथ से पानी लेकिन भक्ति के बिना सदाचार भी उसी प्रकार से कारगर नहीं होता है दोनों तो एक दूसरे के चाहिए शिलाप्रुपाद एक्सप्लेन तो शिल प्रभुपद कहते हैं समझाते हैं वन कैनोट बी प्योर डिवोटी विदाउट फॉलोइंग श्रुति एंड स्मृति एंड दुति एंड स्मृति विदाउट डिवोशनल सर्विसन टू द परफेक्शन कहते हैं कि हैं कि समझाते हैं श्रुति और स्मृति को पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है और श्रुति और स्मृति को पालन करने वाला बिना भक्ति के जीवन के पर चरम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता मतलब दोनों परस्पर आवश्यक है ये भागवतम ने शोको पद बताते हैं भागवतम सात ग्यारह सात का तात्पर्य सदाचार सदाचार्यज मैं इन द ब्रह्म संहिता 559 फिफ्टी एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द अटेन्मेंट ऑफ हाईएस्ट डिवोशन इन हिस्स ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती रेंडर सदाचार कंडक्ट कंडक्ट कंडक्ट द द ऑफ़ पायस और साधुस प्योर एंड ब्रह्म संहिता के पांचवे अध्याय मतलब पांचवा अध्याय उपलब्ध है उसके उनसठवें श्लोक में सदाचार को भक्ति के उच्चतम स्तर जो है उसकी जो प्राप्ति होती है उसके एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य अंग की तरह बताया है यहाँ पे ब्रह्म संहिता में आ, इसके अः इसके अनुवाद में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्ती ठाकुर सदाचार शब्द को एक आस्तिक व्यवहार आस्तिक आचरण की तरह उसका अनुवाद करते हैं सदाचार शब्द का और फिर वो समझाते हैं इस शब्द के विषय में कि ये पुण्यशाली साधुओं जो कि शुद्ध भक्त हैं ऐसे लोगों का जो आचरण है पुण्यशाली साधु शुद्ध भक्तों का जो आचरण है उसको सदाचार कहते हैं और ऐसे भक्तों के आचरण को जो भाव भक्ति के स्तर पे हैं, उनके आचरण को भी सदाचार कहते हैं कंडक्ट ऑफ पायस पर्सन साधु एंड कंडक्ट ऑफ दो पायस पर्सन प्रैक्टिस डिओन टू गोड इन स्पॉन्टेनियस लॉ however sadachar implies significantly more than merely observing moral codes real sadachar means conduct life to conduct life in a regulated manner for the purpose of realization self realization aur ye jo sadachar hai vastav mein jo sadachar hai wo keval kuch vidhinishad palan karne matra se kafi jyada hai uska अर्थ जो है सदाचार का वो केवल विधि निषेध पालन करने कहीं सदाचार हो गया ऐसा नहीं है विधि निषेध उसका भाग है लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस वो है सदाचार केवल विधि निषेध पालन करना ही सदाचार नहीं हो जाता है हाँ, वो मॉरल कोड्स बोला है तो मॉरल कोड्स मतलब विधि निषेध वो जब संस्कृत के अनुवाद होकर के इस प्रकार से देते उसका जब हम वापस अनुवाद करते हैं अंग्रेजी का तो डिक्शनरी देख नहीं करना है वो देखना है कहाँ से वो अनुवादित होकर क्या रहे हैं मॉरल कोड जब भी प्रभुपादय करते हैं शास्त्र में तो मनुसंहिता को बोलते हैं ये हमारा मॉरल कोड है कोड्स लॉ कोड तो लो कोड को हम कानूनी नियम बताएंगे तो वो सही अनुवाद नहीं है सही अनुवाद है उसका जो ओरिजिनल है जो विधि निषेध रूपी शास्त्र इसलिए अनुवाद करने में वो चीज ध्यान में रखना आवश्यक है मैं वो मर्म समझ में उस प्रकार से यहाँ पे अनुवाद कर रहा हूं भा, भावार्थी अनुवाद भावार्थ है रियल सदाचार मीन्स टू कंडक्ट लाइफ इन अगुलेटेड मैनर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ सेल्फेशन वास्तविक जो सदाचार है वो जीवन को इस प्रकार से नियोजित करना रेगुलटेड uh, मैनर ये भी रेगुलेटेड मतलब यहाँ पे अर्थ है शास्त्र के विधि निषेधों के अनुसार जो कार्य करना उसको बोलते हैं जो जो नियमन कहा जाता है तो जीवन का नियमन करना जीवन में जो हम व्यवहार करते हैं उसका नियमन करना आत्म साक्षात्कार के ध्येय तो से तो नियमन कैसे होता है वो नियम शास्त्र के नियमों के अनुसार होता है इसलिए रेगुलेशन जहाँ सामान्य रूप से आता है तो वो वास्तव में विधि निषेध के अनुसार कार्य करने को रेगुलेटेड लाइफ कहते हैं। भागवतम प्रथम स्कंद के वो जो श्लोक है ना जो फेमस है कलयुग का क्या श्लोक है कलावस्मिन युग जना हम सुबह प्रायण अल्पायुषा तो प्रभुपाल लिखते है ना कि लोगों का जीवन आ, आहार की कमी से कम नहीं हुआ है किंतु एक रेगुलेटेड लाइफ नहीं होने से हुआ है तो वो रेगुलेटेड लाइफ नियम, नियमन का जीवन वो नियमन का जीवन मतलब ये शास्त्र के चार नियम पालन कर, रहे सब कर उसके कारण वो पाप कर्मों के कारण वो उनका जीवन की अवधि कम हो गई है सामान्य रूप से रेगुलेट को ट्रांसलेट करने जाएंगे तो बस अपने हिसाब से कुछ नियम बना करके कुछ नियमित रूप से दी रहता हो गया इसलिए सब सूक्ष्मता रहती है कुछ द कॉमन <laughs> so लेकिन सामान्य रूप से सदाचार शब्द जब उपयोग किया जाता है तो वो एक नियमन भरे वेदिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो दिए गए नियमन से भरे हुए एक जीवन की तरफ इंगित करता है वो नियमन अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में होता है जैसे स्नान पूजा प्रार्थना इत्यादि सब आचरणों वाला जो जीवन है जो वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार नियमन होता है उसको इंगित करता है सामान्य रूप से सदाचार शब्द और ऐसा नियमन अलग अलग व्यक्ति के लिए उसके वर्ण और उसके स्वयं के लिंग इत्यादि प्रदाय इत्यादि के लिए अलग अलग जो विधि निषेध है उसके रूप में शास्त्र से आता है Anyone who wants, uh, अभी से का है का उदाहरण सदाचारी, एनी वन हुए असदाचारी अनकलीन नॉन रेग्युलेटेड कैनोट मेक एनी प्रोग्रेस वन मस्ट बी सदाचारी. This is the beginning of sadhara. To rise early in the morning, cleanse, then chant the Vedic mantras, or as simplified in this present age, Hare Krishna Mahamrta. So, this is the pravupad. This is the varthalak. 12 December 1977. इसमें कहते हैं प्रभुपाल कि जो कोई भी यदि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे सदाचारी होना ही होगा उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही नियमित होना चाहिए और सदाचारी व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति अस्वच्छ व्यक्ति अनियमित व्यक्ति कोई भी प्रगति नहीं कर सकता है ये सदाचार का यह सदाचार की शुरुआत है सुबह जल्दी उठना अपने आप को स्वच्छ करना शुद्ध करना और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और इस आज के युग में सरल सरल कर दिया उसको वो हरे कृष्ण महामंत्र को जब करना ये सब सदाचार की शुरुआत है फिर आगे और प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं राइज अर्ली इन देंज ये एक प्रवचन में है मै पच्चीस उन्नीस सौ छहत्तर में, में। रुपाद कह रहे हैं कि हम सदाचार सिखा रहे हैं सुबह जल्दी उठना और स्नान करना कपड़े बदलना मतलब नए कपड़े पहनना मतलब स्वच्छ कपड़े पहन और अपने मुख को साफ करना फिर आ, मंदिर जाना मंगलारती में जाना और भगवान करता विग्रह के जो क्या बोलते हैं गर्भागृह में जाना इत्यादि इत्यादि और फिर अलग अलग बहुत सारे अलग अलग शास्त्र पढ़ना ये सब सदाचार हम सिखा रहे तो बात कह रहे हैं अभी कोई कहेगा ये क्या सजा सोचा तो हम बचपन से करते हैं भक्ति में से पहले भी। वो भारत में सही है भारत में भी घर तो में सही है जैसे एक है जैसे बच्चा कॉलेज जाता तो पता है क्या होता है मेरा अपना उदाहरण तू तुम्हें तो तीन दिन में एक बार नहाता था कॉलेज में घर में तो नहाना पड़ता है रोज कॉलेज में कौन पूछने वाला शास्त्र बोलता है एक दिन में तीन बार नहा तीन दिन में एक बार <laughs> और नियमित जीवन तो था ही नहीं किसी भी प्रकार से कपड़े बदलना वो तो आज घर में भी लोग नहीं बदलते मतलब एक और सब है है तीन तीन दिन चल जाता है, फिर धो देते तो हैं हाँ वो अभी मतलब वो पाश्चात्य जगत जगह सब आ गया पहले केवल जीन्स आया था अभी नहीं धोना भी आ गया मैं था तब हम तीन चार दिन तीन चार बार पहन के एक बार धोते अभी वो आ गया वो फट जाए तब तो तक तो तो दो मत फिर सक दो नया मतलब है तो हम सोच सकते हैं कि लिविंग मतलब उसमें पूरा जीवन निकाल दो <laughs> इसीलिए लिविंग है <laughs> तो हम हम देख सकते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली किए सब सदाचार तो हमको बचपन से ऐसे ही मिल गया मिल गया <laughs> तो कि हमको कीमत नहीं है शायद नहीं होती है तो, तो पाश्चात्य तो जगह में प्रचार कर रहे हैं तो बोल रहे हम सब सदाचार सिखा रहे हैं। जिन लोग किसी को है ही नहीं पहले से। अभी शायद आज के जीवन में 2021-22 दो हजार में शायद अभी भारत में भी सिटीज में तो ऐसा ही होता होगा अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे एक तो दो तीन साढ़े तीन पन्ने बाकी है शिल प्रभुपाद की जाए परम पूज्य गुरु महाराज की जाए